अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी घड़ी में रात के तकरीबन बारह बज रहे थे लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अभी तक विक्रांत के दृश्य शक्ति द्वारा उसे आज के टास्क के खत्म होने का संदेश नहीं दिया गया था और जब तक उसे ये टास्क खत्म होने का संदेश नहीं मिल जाता तब तक उसे नया हेक्साग्राम भी नहीं मिल सकता है लखनऊ की सर्दी अपने चरम पर थी ये ऐसा वक्त था जब तापमान सबसे कम होता है हालांकि जिस कमरे में विक्रांत की स्पेशल टीम बैठी हुई थी वहां पर रूम हीटर लगा हुआ था लेकिन शायद ये रूम हीटर भी स्पेशल टीम के डिटेक्टिव्स को सुकून नहीं पहुंचा पा रहा था स्पेशल टीम के इन डिटेक्टिव्स को अब सुकून तभी मिलने वाला था जब तक ये लोग इस सीरियल मर्डर के, के केस के सबसे बड़े सस्पेक्ट बॉस यानी के मुख्तार खान को अरेस्ट नहीं कर लेते हैं स्पेशल टीम के सभी लोग इस वक्त काफी सोच में और चिंतित पड़े हुए थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था मुख्तार खान को कैसे अरेस्ट करें वो कहां हो सकता है इन लोगों को कोई आइडिया नहीं था आइडेंटिटी के नाम पर इन लोगों के पास मुख्तार खान की सिर्फ एक हैंडमेड स्केच थी उस स्केच में भी मुख्तार खान का जो चेहरा बना था वो आज से छ साल पहले का था इन छह सालों में उसका चेहरा कितना बदला वो अब कैसा दिखता है किसी को कोई अंदाजा नहीं मुख्तार खान की उम्र अब तकरीबन साठ साल के करीब होगी मुख्तार खान जोधन सिंह का भी सीनियर था और जाहिर है कि वो क्राइम करने के मामले में भी जोधन से सीनियर होगा वो ना जाने कहा छुपा हुआ है दुनिया के किस कोने में गया है कुछ भी कहा नहीं जा सकता है ये तो साफ है कि जब मुख्तार खान यहां से फरार हुआ था तब उसके पास अकूत की संपत्ति थी इतने पैसे में वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप सकता है और पुलिस शायद उसे कभी ढूंढ भी ना पाए इस वक्त तो पुलिस को ये भी नहीं पता था कि मुख्तार खान यानी कि बॉस अभी तक जिंदा भी है या नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मर चुका है अगर वो मर गया है तो फिर क्या ये सीरियल मर्डर केस हमेशा के लिए सिर्फ मिस्ट्री बनकर रह जाएगा विक्रांत काफी निराश होकर बैठा हुआ था तभी अचानक से हर्षित ने कम्प्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा एक मिनट ये देखे आप लोग हर्षित की इस आवाज ने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के मन में एक बार फिर से उम्मीद जगा दी थी विक्रांत समेत बाकी के सभी लोग भागते हुए हर्षित के पास पहुंचे वहां पहुंचकर इन लोगों ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखना शुरू किया हर्षित ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ सबको दिखाते हुए कहा ये देखिए ये मैंने मुख्तार खान के स्केच को थोड़ी एडिट करके कलर और ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में तैयार किया है कम्प्यूटर स्क्रीन पर मुख्तार खान की फोटो साफ नजर आ रही थी वहां स्क्रीन के एक तरफ मुख्तार खान की स्केच नजर आ रही थी और दूसरी तरफ एक और ब्लैक शख्स की फोटो नजर आ रही थी इन दोनों की शक्लें थोड़ी मिलती जुलती नजर आ रही थी मुख्तार खान की फोटो इस शख्स से मिल रही है कम्प्यूटर की स्क्रीन पर नजर डाला वाक में उस शख्स की शक्ल मुख्तार खान की शक्ल से बिल्कुल मैच खा रही थी ये ये आदमी की फोटो तुम्हें कहा से मिली विक्रांत ने क्यूरियसोते हुए हर्षित से सवाल किया इंटेल फोल्डर से हर्ष ने जवाब दिया जो आपने मुझे दिया था ये साल 2003 के स्पेशल टीम द्वारा कलेक्ट की गई डिजिटल इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड में था वो जो डीसीपी वाली टीम थी अब विक्रांत को याद आया कि जब वो स्पेशल टीम के रूप में देहरादून आ रहा था तब उसके कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर अनूप सहगल ने उसे एक पेन ड्राइव में केस से रिलेटेड सारा डिटेल डेटा स्टोर करके दिया था इस डिजिटल इन्फॉर्मेशन में डीसीपी पी डी और बाकी की पुलिस टीम द्वारा सिर काटने वाले मर्डर केस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब कुछ स्टोर किया गया था इस डिजिटल इन्फॉर्मेशन में उन लोगों की भी डिटेल आइडेंटिटी स्टोर की गई थी जो कि इस केस में संदिग्ध थे पुलिस ने उन सभी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी और इस वक्त हर्षित उन्ही सस्पेक्ट की लिस्ट में से किसी शख्स को मुख्तार खान के चेहरे से मिलता जुलता ढूंढ निकाला था हर्षित ने उस फोटो के नीचे लिखे इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहा इस आदमी का नाम है जिशान अहमद ये किसी कब्रिस्तान में काम करता है पोस्टमार्टम हाउस वहा कौन सा काम हो सकता है कमाल है हर्ष ने डरी हुई आवाज में कहा ये लेकिन ये केस का सस्पेक्ट कैसे था आई मीन ये केस रिलेटेड कैसे था स्पेशल टीम ने इसे लिस्ट में क्यों रखा हुआ है हर्ष बिल्कुल शॉक्ड रह गया उसके साथ ही विक्रांत भी काफी हैरत में था वाकई मैं इस शख्स की फोटो मुख्तार खान से बिल्कुल मैच कर रही थी इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि यह शख्स पोस्टमार्टम हाउस में काम करता था अभी तो विक्रांत को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पोस्टमार्टम हाउस में काम क्या करता है एक मिनट मैं, मैं चेक कर लेता हूँ हर्षित ने फिर से कम्प्यूटर के डिजिटल फोल्डर में जाकर उस शख्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया तुरंत ही उस व्यक्ति की पूरी डिटेल निकलकर सामने आ गई उसने तेज आवाज में इसे पढ़ते हुए कहा हजार तीन की बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाले लोगों के पास ही रहती है इस वजह से उन्होंने इस शख्स को थोड़ा संदिग्ध मानते हुए इसे लिस्ट में रखा था हर्षद ने आगे पढ़ते हुए कहा की टीम ने आस पास के सभी पोस्टमार्टम हाउस के मिली थी, वहां के जितने भी हर्षित ने एक नजर यहा पर मौजूद टीम पर डाली तो देखा की वहाँ पर सभी अपनी सांस रोक कर खड़े थे हर्षित ने आगे कहा सिर काटने वाले केस की चौथी विक्टिम श्रद्धा सचदेवा मर्डर के कुछ साल पहले देहरादून में रहा करती थी साल 2003 में स्पेशल टीम ने देहरादून के पोस्टमार्टम हाउस के एम्प्लाई की लिस्ट निकाली थी उस लिस्ट में मुख्तार खान का भी नाम था क्या सच में हस ने चौंकते हुए सवाल किया इसका मतलब स्पेशल टीम को मुख्तार खान की आइडेंटिटी मिल चुकी थी फिर स्पेशल टीम ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया अगर उस वक्त स्पेशल टीम के ऑफिसर ने मुख्तार खान को ढूंढने की कोशिश की होती तो शायद वो अरेस्ट हो गया था अर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा श्रद्धा ससदेवा का मर्डर साल उन्नीस में हुआ था जबकि केस की के इन्वेस्टिगेशन साल 2003 में शुरू हुई थी तब तक तो केस के काफी एविडेंस खत्म भी हो चुके थे और शायद तब तक वो मुख्तार खान ने पोस्टमार्टम हाउस में काम करना भी बंद कर दिया था इसी वजह से स्पेशल टीम के पास सिर्फ मुख्तार खान की ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हाँ विक्रांत को डी डिसूजा की दी हुई पीली डायरी में लिखी डिटेल याद आ गई जिसमें डीसीपी डिसूजा और उनकी टीम ने पर्याप्त एविडेंस ना मिलने का जिक्र किया था फिर विक्रांत ने आगे कहा उस वक्त जब यह केस हुआ था तब उस वक्त पुलिस के पास डिजिटल डेटा स्टोर करने का कोई सिस्टम नहीं था जो कुछ भी था वो सब सिर्फ फाइलों में ही दर्ज किया जाता था दूसरी बात यह भी है कि पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाले एम्प्लाई कोई परमानेंट तो थे नहीं स्टाफ में कुछ सफाईकर्मी थे तो कुछ डेड बॉडी को इधर से उधर ले जाने का काम करते थे सब का काम अलग अलग था और कोई भी परमानेंट एम्प्लाई नहीं था ऐसे में कौन कब नौकरी जॉइन कर रहा है और कब छोड़कर जा रहा है इसका भी कोई खास डिटेल नहीं है ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस में काम करने वाले एम्प्लाइज की डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालना कोई आसान काम नहीं था लेकिन फिर भी स्पेशल टीम ने अपने स्तर से काफी ज्यादा काम किया था उन लोगों ने इतना कुछ जानने के बाद भी इतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया था